नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो अभी हमारे साथ हर्ष अग्रवाल नेपाल से बिलोंग करते हैं और अभी अभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है तो उनका अनुभव सुनेंगे हर्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते नमस्ते भाई जी नमस्ते सभी को ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक आपको और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल जो सब हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अपना अनुभव Um, जैसे मेरे को इस ग्लोबल समििट के बारे में पता चला और मैंने गेस्ट हिस्स देखी मैं बहुत इंस्पायर्ड था आ, सबके मुख से सुनने के लिए उनके एक्सपीरियंसेस और कैसे वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर इन्विजन करते हैं um, तो मैं यहाँ पे नौ तारीख को पहुँचा था आ, और दस के सममिट स्टार्ट था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था माउंट आबू में शांतिवन में हुँ, तो हुँ, नौ को हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ के किचन कैसे हैं यहाँ पे सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं विच वाज ट्रूली इंस्पायरिंग स्पेशली सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग uh, जो मेरे को लगा वो था सोलर थर्मल पावर प्लांट जब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कैसे इतनी बड़ी संस्था चल रही है जो कि की थियोरी नहीं है है आके देख कि कैसे को करके आ, इस सेंटर को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलावा जो मेरे को समिट में जो सेशन बहुत इंस्पायरिंग लगी वो राजयोग के सेशन थे जहाँ पे और आई थिंक एक कॉमन थीम जो बताया जा रहा है वो ये है कि अगर आपको बाहर बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले आपके अंदर से होगी जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे जब तक आप अपने मन और बुद्धि की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक बाहर कोई भी परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है तो ये जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है ये एक बहुत ही यूनिक चीज है ब्रह्म कुमारी Uh, हम लोग जब चेंज की बात करते हैं हम लोग ये जनरली ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें बाहर ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाएं ऐसा क्या इंटरवेंशन करें बाहर के जगत में जिससे बदलाव आ जाए uh, और शायद इसलिए बदलाव नहीं आ पा रहे क्योंकि हम बाहर को फिक्स करना पहले चाह रहे हैं पर ये हमारा अंदर हमारे मन में जो चल रहा है हमारी जो आंतरिक स्थिति है हम लोग उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है तो ये बताना कि हम ये शरीर नहीं है हम एक आत्मा हैं और जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे लिए ये पूरा विश्व एक परिवार बन जाता है और जैसे ही हम अपनी दायरों से हटकर एक एक इस विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं तो ऑटोमेटिकली भाईचारे की भावनाएं आ जाती हैं और क्योंकि ये विश्व उस परमात्मा ने बनाया है और वो परमात्मा हमारा पिता है तो अगर कोई भी चीज हमारे परमात्मा की है हमारे पिता की है तो हम उसकी केयर और करेंगे हम उसको और ध्यान से रखेंगे आ, ये सोचेंगे कि इसको आ, इसको हम दिन प्रतिदिन कैसे और बढ़ाएं इस जी जी जी इसकी सुरक्षा कैसे करें तो ये कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा हूँ जी जी जी हर्ष बहुत से सुंदर अनुभव आपने किया है और बहुत ही सुंदर बातें आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से और जहाँ एक आध्यात्मिक शक्ति जो है विश्व को एकता में बांधने के लिए सक्षम कैसे बनती जा रही है वो चीज़ें आपके समझ में आया है तो हमारी और से बाद बहुत, बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ है करते हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ है करते हैं आप अपना ये स्पिरिचुअल नॉलेज अपने साथ हमेशा रखें और इसी को लेकर आप जो है अपने जीवन को लिए जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज आपको रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं एक छोटा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबको विश्व परिवर्तन स्वयं के परिवर्तन से शुरुआत होती है उसकी आ, तो आप पहले अपने आप को जानिए आप आप तो सुंदर आप संदेश आपने दिया स्वयं को जाने तो फिर आप जो है अपने आप को बदल सकते हैं और जब आप अपने आप को बदल सकते हैं तो विश्व को बदलने की जरूरत में अपने आप विश्व बदलने लग जाएगा बहुत ही प्यारा सा संदेश आइए आगे, आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनता एक बहुत प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो इस मन के ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है डॉक्टर मनोज जी से हमारी बातचीत होगी आप चिरू से बिलोंग करते हैं राजस्थान से और ग्लोबल सबमीट में आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप ग्लोबल सबमीट का अपना अनुभव साझा करें जी भाई नमस्ते नमस्ते और मेडिटेशन जो चीजें में में लेकिन यहाँ कुछ -कुछ कुछ -कुछ काम करता है लेकिन वो सारी चीजें पुलिस पुलिस करता है नहीं। में नहीं नहीं। नहीं। नहीं। इस मेडिटेशन में ब्रह्म कुमारी में जो चीज देखी वो सबसे चीज में आपकी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन किस मैनर में किया जाए जब आपको भौतिक रूप से काम करने हैं कब आपको अध्यात्मिक रूप से काम करने है कब आपको अपने सामाजिक चीजों से तालमेल बिठाने वाली बात आपने यहाँ सीखी है जैसे मैं मानता हूँ अपने दिन की शुरुआत होती है तो आज के टाइम में डिजिटली सिस्टम होने के कारण हर आदमी कब टोक्सीटेड हो गया पता ही नहीं लगा लेकिन यहाँ जो मैंने चीज सीखी यदि ब्रह्म वाला जो डिसिप्लिन यदि आपकी लाइफ में लाता है दिन दिन से करता है जी जी इसका मतलब सुबह पहले मोबाइल अपन करके पूरे दिन काम चलाते हैं वो चीज बहुत बेसिक है लेकिन इसके आउटपुट बहुत अच्छे हैं जैसे मैं सुबह आधे घंटे मेडिटेशन अपन ने किया हम्म तो यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना सिर्फ अपने आप के बारे में विचार करना और सोचना है और अटैच ये करना की आत्मा और परमात्मा आपस में कनेक्टेड चीजें ये लर्निंग जो मैंने सीखी दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि यहाँ बहुत ही सहज तरीके से एज ए प्रोफेशन की मैं बात करूं यहाँ कितने लोग एक साथ आए हुए हैं इतना डिसिप्लिन नॉर्मली हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं इतना डिसिप्लिन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा जी सुकून वाली बात करते हैं कि रिली तो नो डाउट हर आदमी इस चीज को महसूस कर ही रहा है लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में इतना डिसिप्लिन इतना सहज व्यवहार इतनी शालीनता वो चीजें हैं वो इंस्पायरिंग है सीखने को बहुत कुछ मिल जी, जी जी तो सब में तो इसमें सबसे बेस ये है कि एक आम नागरिक से लेकर के एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल जी जी जी बेसिक चीज सिखाई जाती है और इससे हमें लगता है जैसे मैं समिट में आया हूँ तो तीन दिन में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को जैसे कई बार लाइफ में भी आता है तो सारी चीजें तो तो तो सा लेकिन यहाँ इसका जी, जी, जी, जी। ये रियल में विश्वविद्यालय है बिल्कुल आपको ये देखा जाता है की आदमी रियल में किस चीज को सीख कैसे पाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो किसान क्या हुआ डॉक्टर्स के बारे में ग्लोबल हॉस्पिटल में देखा वहाँ किस तरीके से लोगों को पेशेंट को पेशेंट ठीक किया जाता है है इफेक्ट आता हमारी मेडिकल साइंस में बिल्कुल डॉक्टर मनोज जी बहुत ही सुंदर सारित आपने अनुभव अपना साझा किया और निश्चित तौर पे यहाँ आकर जो मैनेजमेंट है वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ प्रभावित भी हो रहे हैं और यहाँ का जो नॉलेज है वो आपको ठीक से समझ में आ गया है एज ए डॉक्टर आप इन चीज़ों को टेक्निकली और साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से भी आप इसको मापदंड करके देख रहे हैं तो आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है ये भी आप महसूस कर रहे हैं तो चलिए मनोज जी जाते जाते एक लाइन का एक मैसेज आप जनता जनार्दन को क्या देना चाहिए सरमा वो फिर अपनी सोसाइटी परिवार है वो गाँव हो चाहे शहर हो फिर वो बड़े हर घर घर में एक आदमी कम ऐसी कम चीज से जोड़े ताकि वो उस चीज की चलिए डॉक्टर मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल गांव में थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम वन जीरो मधुबना आया खुशियों की मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की खिला मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को जो हमारे सबमीट में आए हुए विशेष मेहमानों से आपकी बातचीत हो रही तो अभी हम प्रवीण जी से बातें करेंगे प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप है। आ, क्या करते हैं वैसे आप मैं अच्छा अच्छा कहाँ से चिरोई में क्या चुरुई में अच्छा चुरु में आप ऑफिसर हैं जी जी तो किस तरह की गतिविधियां होती हैं आपके कार्य क्षेत्र में हमारे कार्य क्षेत्र में जिले के जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं या हाँ होते हाँ सब की सैलरी बिल पेंशन सब कुछ आप ही देते हैं अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कितने समय हो गया आप इस कार्य करते हुए जी जी जी रविंद्र जी मैं चाहूँगा कि जैसे अभी आप अपना प्रोफेशन को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और आप ग्लोबल जो सब है उसमें आप आए हैं तो यहाँ का एक अनुभव छोटा सा सुनाइए जी। सभी विश्व के आत्माओं को गुंच्ञान गुंच्ञान मेरी मन की मूल प्यास बचपन से ही परमात्मा को पाने की और परमात्मा की समझ विकसित करने की जी जी जी क्योंकि तो विभिन्न संस्थानों में मैं गया धर्म संस्थाओं से भी जुड़ा लेकिन फिर भी जो मन की प्यास थी वो अधूरी ही रही तो जब इस संस्था में हम कल आए तो पहले तो आते ही यहाँ का जो वातावरण इतना शांतिपूर्ण था हर चीज जैसे सिस्टेमेटिक रूप से चल रही है किसी व्यक्ति विषय से, से इस प्रकार का अनुशासन संभव नहीं हो सकता जी, तो जरूर इस संस्था को चलाने वाली कोई महान शक्ति है फिर हमारे यहाँ हम कल सुबह सात से आठ बजे उषा दीदी की क्लास हुई उनके द्वारा परमात्मा का जो परिचय दिया गया वो बहुत ही सुंदर परिचय दिया गया और उससे मैं पूर्णतः सहमत भी हुआ उसको मैंने स्वीकार किया उनके द्वारा बताया गया कि विश्व के जितने भी धर्म है प्रत्येक धर्म में परमात्मा को प्रकाश और निरातार ज्योति के रूप में माना जाता है जैसे बताया कि ईसाई धर्म में कहते हैं जी हुआ पवित्र ज्योति जी जी जी इस्लाम में कहते हैं खुदा एक नूर है और हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता किसी न किसी रूप में शिव से जुड़ा हुआ है शिव शक्तियाँ कहते हैं हम हनुमान जी को विरुद्ध यानी शिव का अवतार कहते हैं श्री राम भी रामेश्वर में शिव के उपासक थे रावण भी शिव के उपासक थे तो हर धर्म में परमात्मा को शिव के रूप में आराधना की प्रत्येक राज्य में किसी एक देवता की पूजा की जाती है लेकिन शिव की उत्तर से लेकर दक्षिण तक रामेश्वरम से लेकर और ऊपर आप देख रहे हैं अमरनाथ में शिव तो ये मेरा परमात्मा का परिचय यहाँ पे क्लियर हुआ जी, जी और कहते हैं।, जी, हैं कि जब आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है तो आत्मा को जितनी भी शक्तियां सर मिलती हैं परमात्मा, परमात्मा से, से मिलती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल शिवानी बहन की क्लास हुई विश्व में समस्त लोग उनको जानते हैं तो प्रैक्टिकली बताया कि हमारे परिवार में हमारे जो बच्चे होते हैं जब वो दुखी और उदास होते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है और हम भी क्या उनको देख के और उदास हो हैं हमारे एनर्जी का लेवल भी डाउन हो जाता है उन्होंने तो बताया कि हमें अपना एनर्जी का लेवल डाउन करने की बजाय अपने एनर्जी का लेवल उच्च करना होता है बिल्कुल बिल्कुल। ताकि क्योंकि उच्च ऊर्जा से ही हम अपनी ऊर्जा को नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं फिर उसके बाद उन्होंने स्वस्तिक का रहस्य बताया बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो चारों युगो में आत्मा की क्या क्या कलाएं थी जैसे सत्युग में सोलह कला थी फिर में चौदह कलाए तो आत्मा की कला निरंतर डाउन होती थी तो अब चूंकि परमात्मा का परिचय जब आत्मा को मिलता है तो आत्मा की जो मूल शक्तियां हैं ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता सुख शक्ति और आनंद वो सब असीम मात्रा असी में परमात्मा में परमात्मा को ज्ञान का सागर आनंद का सागर प्रेम का सागर सुख का सागर कहते हैं तो आत्मा को परमात्मा से कुछ मांगने की बजाय जैसे सूर्य से कुछ मांगना नहीं पड़ता बस उसके सामने उपस्थित होना पड़ता है ऐसे ही जो आत्मा देह भान को भूल परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है उसको वो समझ सकती ऑटोमेटिक बिना मांगे मिल जाती है बिल्ग, बिल्ग। योग का मूल यही है कि ऑफ लाइट विद सुप्रीम क्त हो गए हैं और अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया है बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको समझा है और मुझे लगता है आप अब जाएंगे तो आप उन लोगों से मिलेंगे जो चुरु में है और उन सभी को यथार्थ परमात्मा का ज्ञान दे सकेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत बहुत दुआएं आपको और मैं चाहूँगा कि ये ज्ञान का जो ज्योति आपने जगाई अपने अंदर वो जोत से जोत जगाते जाएँ ओम शांति थैंक यू